आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने ओपन राउंड बच्चों का सुना था आरडेक्ता इंस्टीट्यूशन के सभी बच्चे नर्सिंग और इंजीनियरिंग के बच्चे हमारे बीच में तरंग इस कार्यक्रम में कंपटीशन में आए हुए थे और ओपन राउंड के बाद हम लोग अभी पहुंच रहे हैं सेकेंड राउंड में जी हां सेकेंड राउंड में हम लोग सुनेंगे हमारे विद्यार्थियों के कुछ खास जो परफॉर्मेंस है वो हम सुनेंगे आइए आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले एक विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ हेलो नमस्कार जी क्या नाम है आपका सोलंकी सोलंकी नेहल हमारे बीच में है जो अभी अपना परफॉर्मेंस हम सभी को सुनाएंगी और मैं चाहूंगा कि आपको देशभक्ति मोटिवेशनल या फिर भक्ति इन तीनों कैटेगरी में से दो कैटेगरी को चॉइस करना है दो गाने आपको गाने हैं लेकिन पूरा गाना नहीं गाना है मुखड़ा और अंतरा आपको गाना है सोलंकी स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में थैंक यू ओ शहीद ओ शहीद तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है जान दी तुमने वतन पे जान दी तुमने वतन पे हम पे शहीद ओ शहीद तुम पे सारे देश को अभिमान है दुश्मनों के लाश को भी हमने तो इज्जत बख्श दी दुश्मनों के लाश को भी हमने तो इज्जत बख्श दी घर में अपने घर दिया ये शान हिंदुस्तान है ओ शही ओ शही तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे शुभ हो अभिमान सुलं की बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप सुनाइए। ओ कान हा तो मुरली की मधुर सुना दो कान हाब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुझ संग मैंने अपने न रिश्ते तोड़े दिए हैं तेरे मिलन से व्याकुल है कब से मेरे प्राण मधुरी सुना दो तान ओ कान तो मुरली की मधुरी सुना दो मेरे मन के ओ निर्मोही मेरे मन के ओ निर्मोही अब न बनो अंजान मधुर सुना दोतान ओ कानब हाँ तो मुरली की मधुर सुना दोतान से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई है लोक नाज कुल की मर्यादा आई हूँ मधुर सुना दो तान ओ कान तो मुरली की मधुर सुना सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत जो है भक्ति गीत आपने सुनाया हमें और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो जो सोलंकी की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है अपने मोबाइल फोन को उठाना है और अपना नाम लिख के सोलंकी लिख के भेज देना है चौरानबे चुरा इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे विद्यार्थी को हम सुनेंगे अभी सेकेंड राउंड में सोलंकी ने पहला परफॉर्मेंस हम सभी को सुनाया है एक देशभक्ति गीत और एक भक्ति गीत उन्होंने सुनाया है तो आइए आगे बढ़ते हुए हम दूसरे विद्यार्थी की तरफ बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम के सेकेंड राउंड में हम लोग आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के सारे विद्यार्थियों को हम सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडूमात बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क राो आपका नाम सोलंकी दिव्या सोलंकी नेहल के बाद हम लोग अभी सुनेंगे सोलंकी दिव्या को जी हाँ नाम थोड़ा सेम सेम लग रहा है इसलिए मैं ये चाहूंगा की आपको वोट करते हुए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नाम फिर से आपको एक बार बता दिया पहले हमने सुना सोलंकी नेहल को और अभी हम सुनने जा रहे हैं सोलंकी दिव्या को हाँ मैं सोलंकी दिव्या जी सुनाइए कौन सा गीत सुनाएंगे आप वतन वालो जी सुनाइए स्वागत है वतन वालों वतन ना बेच देना इधर गन्ना बेच देना शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते शहीदों के कफन ना बेच देना दिव्या क्या हुआ कुछ नहीं बस इतना अच्छा एक और गीत सुनाइए देश भक्ति भक्ति गीत या फिर मोटिवेशनल गीत कभी मुझको हसाए कभी मुझको मुझे कितनी प्यारी है मुझे मम्मी बहुत याद आती है मुझे मम्मी बहुत याद आती है मेरी हॉस्टल में आई मुझे प्यार से बुलाये मुझे कितने प्यारे है मुझे पापा बहुत याद आते हैं मुझे पापा बहुत याद आते हैं पिछड़ते उनसे पहली बार रहना पड़ा है हॉस्टल में यार घर की याद बहुत आती है हॉस्टेल में रहने से या या जब उनकी आती है थोड़ी सी लाती है कितनी प्यारे पापा है कितनी प्यारी मम्मी है आके यहाँ चले जाती है मुझे मम्मी बहुत याद आती है मुझे भती बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी दिव्या बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया है और पहले वाला गीत में थोड़ा कन्फ्यूजन आपने किया लेकिन दूसरा गीत अच्छा परफॉर्म किया और मैं चाहूंगा कि आपको दिव्या सोलंकी की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर आपको क्या करना है पता है आपको मैसेज करना है चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम और दिव्या सोलंकी लिखकर आप बेच दे चौरानबे इस नंबर पर आप सुना है सेकेंड राउंड जी हाँ तरंग इस कार्यक्रम का आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी नर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी अपनी प्रतिभा के साथ सेकेंड राउंड में आ चुके हैं और फर्स्ट ओपन राउंड में हमने बहुत सारे बच्चों को सुना था लेकिन अब सेकेंड राउंड में सिलेक्टेड बच्चे हमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुनाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है हेलो नमस्कार आपका नाम हेलो हेलो नमस्कार नाम बताइए अपना वर्षा वर्षा स्वागत है आपका आप कौन कौन से गीत सुनाने वाले हैं और भजन और भजन यानी देशभक्ति और भक्ति दोनों सुनाएंगे आप यस yes. ओके वर्षा वर्षा वर्षा बहुत-बहुत स्वागत है चलिए देशभक्ति गीत मेरा मेरा मेरा मन मेरा मुल्क मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन उसके वास्ते तेन है मेरा मन मेरा मन है वतन है वतन है वतन मेरी जान मेरी वर्षा क्या हुआ कुछ नहीं सीरियसली लोट सेकेंड राउंड में आप हैं ठीक है भक्ति गीत सुनाइए अभी सर्पी गंगा की धारा कंठ पे सर की माला महादेवा मैं तो कैसे करु तेरी सेवा सर्पी गंगा की धारा कंठ पे सर की माला महादेवा informations मैं तो कैसे करु तेरी सेवा हमें तो आई तुझको फूल भमरो ने जुआ में तो हुई लाचार महादेवा हमें तो कैसे करु तेरी सेवा सर पे गंगा की धारा कंठ पे सर्पों की माला महादेवा हमें तो कैसे करु तेरी सेवा वर्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया है चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में और आपको वर्षा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर आपको क्या करना है मुझे पता है आपको मोबाइल फोन उठाना है और अपना नाम टाइप करना है और उसके साथ वर्षा लिख के सेंड करना है 14 14 इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो फोर 90.4 एफएम पर सेकंड राउंड तरंग जी हाँ तरंग सिंगिंग कंपटीशन जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए हेलो सर जी क्या नाम है आपका हार्दिक परमार हार्दिक आपका फिर से एक बार स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आपने ओपन राउंड में भी गाया था और सेकेंड राउंड में आप पहुंच चुके हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है क्या लग रहा है आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा तो परमार मैं चाहूंगा कि आप अच्छा परफॉर्म करें और कौन कौन से गीत आप सुनाने वाले है हमारे श्रोताओं को आज हाँ मैं एक भजन सुनाऊंगा हिंदी सॉन्ग सुनाऊंगा ओके चलिए शुरू कर दीजिए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 सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे का काली नैनो वाली ने, ने ओ, ओ, ओ, काली नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसलिए काला मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला जी पर मारे, एक और गीत सुनाइए लो मान लिया हमने तो प्यार नहीं तुमको हम याद नहीं तुमको हम याद नहीं तुमको बस एक दफा मुड के देखो है यार जरा हमको लो मान लिया हमने तो प्यार नहीं तुमको हम याद नहीं तुमको हम याद नहीं तुमको थैंक थैंक यू यू सर परमार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और परमार की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आपको मैसेज करना है अपना नाम लिख के परमार लिखे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड करना है आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्कर रहो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो सेकंड राउंड में आए हैं उनसे हम सुनेंगे एक के बाद एक आवाज आप तक पहुंच रही हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसको तबज्जू देना मैसेज के जरिए जी हाँ हाँ जी नाम बताइए स्नेहा। स्नेहा।, स्नेहा स्नेहा बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आपका और सेकेंड राउंड में आप आए है इसकी खुशी है की नहीं आपको अच्छा तो चलिए आप देखते हैं आपकी आवाज कितने लोगों को खुश करती है तो आइए सुनाइए आप अपना परफॉर्मेंस दो गाने आपको सुनाने हैं सिर्फ मुकड़ा और अंतरा पूरा गाना नहीं गाना है ठीक है सुनाइए बनायो बंगलो सुनाइये कांगलानो का नो गारो बंगला नो बा भाड़ूती बांगलो को नेरे बनायो, बांगलो को नेरे को नी लोडू के नथी कड़ू हो थी थी रे लाकडू। थी के ना थी, ना थी लो के रे लाकड़ू भाई बाडूती बांगलो को बाडूती बांगलो को रे बनाय कड़ी आवी कारी गरी ओ ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ ओ कड़िया कारिगर नी के कारिगरी हवेली पानी माँ हवेली बनावी मारा भाई बांगलो भारती भांगलो कोयू स्नेहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक और गीत सुनाइए भोम मन पावर जो नोम नो मनो, आगो मनो, मने पावर, नो मनो, इतिहास मेलो मना लेख न भानी होए होए दिल्ली दर बले सरकार हो दिल्ली दरबार दरबार मोदी मोदी सरकार जगणी तारा नो मनो पावर से मारी मत नो जगड़ी तारा नो मनो नेहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है और मैं चाहूंगा की स्नेहा की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आपको स्नेहा टाइप करना है अपने नाम के साथ में और बेच देना है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तरंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेकेंड राउंड आर्डेक्ता इंस्टीट्यूशन के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन को आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आएगी नाम क्या है आपका शैलक शैलक हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है सेकेंड राउंड में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। <laughs> ओके चलिए सुनाइए आप दो गाने आपको सुनाना है शॉर्ट में सुनाना है ठीक है अंतरा और मुखड़ा। जी ही सुनाइए आ री कु की श्री गिर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिर कृष्ण मुरारी की गले में बेजंती माला माला मुरली मधुरी ग्वाल राधिका रमन बिहारी की श्री गिर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिर कृष्ण मुरारी की जी हिरल एक और गीत सुनाइए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा उहम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा हम नवा हो चांद तक रात देता है हर कोई साथ तुम अंधेरों में ना छोड़ ना मेरा हो चांद तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ ना मेरा हाथ जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम दे ना साथ मेरा वो हम न कोई है न कोई था में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा रल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और चलिए हीरल आपको कैसा लग रहा है कि अब तक जो परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों ने सेकंड राउंड में अपने अपने परफॉर्मेंस सुनाया और आपने भी सुनाया तो क्या आप थर्ड राउंड में आएगी क्या लगता है आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है पूरा ना अच्छा अच्छा ओके हीरल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुझे लगता है कि आपने अभी बहुत सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है सुन रहे हैं और अभी हीरल को आपने सुना और मैं चाहूंगा कि हीरल की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी तो हीरल नाम लिख के आपको बेच देना है अपने नाम के साथ में चौरानबे चौरा चौरा इस नंबर पर तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हम लोग सेकेंड राउंड के तरंग कंपटीशन को सुन रहे हैं जहां बच्चे इंस्टीट्यूशन के इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में हेलो नमस्कार हाँ नमस्कार सर जी नाम बताइए आपका प्रजापति किंजल कुमार प्रजापति किंजल कुमार किंजल कुमार बहुत बहुत स्वागत है आपका और चलिए दो गाने आपको सुनाना है एक मुकड़ा एक अंतरा तो शुरू करते हैं जरा जी जी सुना में उजरा उजड़ा स्त्रो मैतान छुपाय उजड़ा शैतान छुपायल जोया गंदी सड़ती गलियों मां इंसान छुपायल जोया छे मैं धर माल द्वारो मां रुपियाना मैं शिक्षण किरा दुपायल जोया छे मैं उजड़ा उजड़ा मां उजरा छुपाए छुपायल जोया मैं उजड़ा उजड़ा व छुपाए छुपायछे ओके सर एक और गीत सुनाइए किंजर कुमार हाँ ओके सर ऊलो बली थर पूजा पृथ्वीता जी बहुत धन्यवाद किंजल कुमार जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया दो एक गजल और एक भक्ति गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों किंजल कुमार की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो किंजल कुमार लिख के सेंड करें चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 फोर एफ पर सेकेंड राउंड तरंग इस कार्यक्रम का इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉम्पिटिशन आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए यामिनी चौधरी यामिनी आपका बहुत बहुत स्वागत है यामिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बार जो भी है दो गीत आपको सुनाने हैं मुखड़ा एन अंतरा तो यामिनी सुनाइए सुना दो जब से तुझे संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए सुना दोता। एक और गीत सुनाइए तू दोनाइएरदान बसे मैं त्यान आपी दे हूँ जीव छु जगत मा थी जीवन जिंदगी बस बोझ ने बंधन तू मने भगवान एक वरदान आपी दे ज्या बसे तू मने त्या स्थान आप दे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया यामिनी जी आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम्स तरंग इस कार्यक्रम में हमने अभी यामिनी को सुना तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यामिनी को आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आर्डिकता के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं सेकेंड कॉम्पिटिशन में वो लोग अपने अपने परफॉर्मेंस को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं हेलो नमस्कार एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो हाँ जी नाम बताइए गामिति अंकिता हमारे बीच में है और शायद इन्होंने फर्स्ट राउंड में भी हिस्सा लिया था अब सेकंड राउंड में भी हमारे बीच में है तो अंकिता कौन से कौन से गीत आप सुनाने वाले हैं? देशभक्ति और ओके चलिए शुरू कीजिए एक मुखड़ा एक अंतराई गाना है ठीक है अच्छे से गा गाइए लोग बुलो सीमा पर वीरों ने जान गवाई कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो जरा ख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो क़ुरबानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर सो गई अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी चरा याद करो कुरबानी चरा कुर्बानी ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अंकिता और एक गीत सुनाइए चंदन का तू नीति लक धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया है और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप अगर अंकिता नाम लिख के चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो अंकिता के लिए वोट मिल जाता है तो चलिए मैं आशा अच्छा करता हूं कि आप मैसेज कीजिएगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है और आप आनंद उठा रहे हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन का और मैं चाहूंगा कि आप इसमें मैसेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं तो चलिए दोस्तों अच्छा लग रहा होगा मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है अपनी तैयारी के साथ अपनी आवाज के साथ आज हमारे बीच में है और हम उनको पसंद करते हैं तो धीरे धीरे वो बहुत ही पॉपुलर होंगे और एक दिन एक अच्छे सिंगर बनकर हम सभी के बीच में आएंगे तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में हेलो नमस्कार हेलो हाँ क्या नाम है आपका रावल संजय रावल संजय स्वागत है आपका कौन कौन से गीत आप सुनाने वाले हैं अभी श्रोताओं को मेरे दो तो भजन है आ, तो सुनाइए इकलाज आजवाना साथी संगीवी संगी इक लाजवाना एक ला जवाना एक ला जवाना एक लाया गया मनवा इकलाजवाना इकलाजवाना जवाना, जवाना। काले जानी केड़िए काया ना साथ दे ओ हो रातरी है छाया ना साथ दे कारी, कारी... रातरी छाया ना साथ दे कारण के लिए काया ना साथ दे ओ काली रात रि छाया ना साथ दे छाया ना साथ दे ओके okay, रावल, रावल रावल दूसरा गाना गाइये हे मानव विश्वास करिले समय बनी समु आ दुनिया मा इच्छा थी अवतार दरी हूँ आवु छु हे मानव विश्वास करिले समय बी समु विश्व चरा चर उपवन मारू, पानी हूँ स्वार्थ गेला दृष्टि मां, स्वार्थ मेला दृष्टि मां, आम छता क्या छू हे मानव विश्वास कर ले समय बनी समझ जाऊ ओके okay, रावल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्मेंस किया है और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर रावल की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो आपने नाम के साथ रावल लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉम्पिटिशन आर्डेक्ता इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे बीच में वो अपने अपने गीतों के साथ आ रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में जग हसा है उस उसने ही इतिहास रचा है आप सुनाए रेडियो नाइन पॉइंट फोर एक और विद्यार्थी हमारे बीच में हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग क्या नाम है आपका रचना।, रचना स्वागत है आपका और आज कौन से गीत आप सुनाने वाले हैं? है श्री नाथ जी यमुना जी, जी श्री महाप्रभु जी मारू मन डो गुण वन माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी श्री महाप्रभु जी जी रचना दूसरा गीत सुनाइए कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम ऐसी लोग कहते हैं पागल हूँ बेबी न जानू दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानू सैन दे कर्ज मैने बेचैनिया जुली है नींदी उड़ा के मैंने तुमसे सी की है कसम की कसम है कसम से जी रहे हैं हम तेरे दम से रचना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुझे लगता है कि आपको रचना की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो अपने नाम के साथ में रचना लिखकर सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आइए एक और विद्यार्थी को हम लोग सुनेंगे अभी तरंग इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका नाम बताइए और गाना शुरू कीजिए प्रियंका चौहान जी प्रियंका चौहान आप सुनाइए मेरा कर तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हो हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देगी तेरे एक और गीत सुनाइए ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुम पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा रात दीवानी तू जर्द सितारा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा रात दीवानी तू जर्द सितारा तेरा मेरा इतना दस्तुर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं न जाऊंगी कभी तुझे छोड़ के ये जाने ले ओ करम खुदाया है थैंक यू ओके प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको क्या करना है पता है ना जी हाँ प्रियंका की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ में लिखिए प्रियंका और सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहा है और कहते हैं की चलता रहूंगा पथ पर चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा यू तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा आप सुन रहो, रहो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉम्पिटिशन आरता इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं हेलो नमस्कार आपका नामिदेफी हाँ जीद स्टेफी गामिक स्टेफी हमारे बीच में है गामिक स्टेफी का बहुत बहुत स्वागत है और बताइए आप अपने बारे में कौन से स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हैं भजन भाई <laughs> ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं नर्सिंग है इंजीनियरिंग है क्या कर रहे हैं बीएड बीएड कर रहे हैं ओके चलिए मैं ऐसा हूँ आप सुनाइए गीत कोई मधुरा मजाओ धव जी कना मना कानू अध मनाओ काना नी मनाओ मनारी मनाऊ काना नी मनाओ कानी मनाओ कोई मथुरा मजाओ मनाओ कानी मनाओ जी एक और गीत सुनाइए गी सिया yeah. बहुत-बहुत okay, धन्यवाद बहुत एक बार नाम बताइए अपना गामिक गामिक स्टेफी गामिक स्टेफी की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिख के गामिक स्टेफी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम में इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉम्पिटिशन आर्ट एक्ता इंस्टीट्यूशन के बच्चों का जी हाँ कोई बी कॉलेज से है कोई इंजीनियरिंग से है कोई नर्सिंग से है तो अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं जी हाँ कहते हैं जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के फूल बना देते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधवा नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो हेलो नमस्कार नाम बताइए बारोट श्रद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में चलिए आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए a <laughs> श्रद्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा भक्ति गीत आपने सुनाया है एक और गीत मैं चाहूंगा आप सुनाइए बारोट श्रद्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और मैं चाहूंगा हमारे इस श्रोताओं को जो आपके अगर गीत अच्छे लग रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी लग रही हो तो जरूर मैं कहूंगा कि आप अपने नाम के साथ श्रद्धा बारोट लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर आप सुनाए रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट पर तरंग आर इंस्टीट्यूशन के इंटर कॉलेज बच्चों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए। नमस्कार आप सुन रहे हैं जी हां तरंगे इस कार्यक्रम का दूसरा राउंड का जो सेशन है आपने अभी सुना इसका अगला भाग आप कल सुनेंगे जी हां सेकंड राउंड के कुछ बच्चे और बाकी है जो कल परफॉर्म करेंगे हमारे बीच में इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन आर एक्का इंस्टीट्यूशन का तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है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 के वसते हो तेर दिल में प्यार तुझी ना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी आरोप